आरियान प्रथम प्रकाश १९वां मंत्र मूल प्रार्थना ओम प्राथना ओं सोमासी सत्पतिवृत्रहां भद्रोसी क्रुग्दे उन्नीस पांच व्याख्यान हे सोम राजन सतपते परमेश्वर तुम सोम अर्थात सबका सार निकालने हारे प्राप्त स्वरूप शांत आत्मा हो तथा सत्पुरुषो का प्रतिपालन करने वाले हो तुम ही सबके राजा उत और वृत्रहा मेघ के रचक धारक और मारक हो भद्र स्वरूप भद्र करने वाले और क्रतु सब जगत के कर्ता आप ही हो पदार्थ तुम, तुम, सबका सार निकालने हारे प्राप्त स्वरूप शांत आत्मा असि हो सतपति सत्पति सत्पुरुषो का पालन करने वाले तुम, तुम ही राजा सबके राजा उत और वृत्रहा मेघ के रचक धारक और मारक तुम आप ही भद्र भद्र स्वरूप भद्र करने वाले असि हो कतु सब जगत के कर्ता अन्वय हे स्व हे सोम यतस् यतस्य सोमो वा रस्युता च वा च वा च राजासि अस्ति यतस् भवति वत्पतेरुता वृत्रहाजासी अस्वा यतस्वय्रोसी तस्वद् स